श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ तीन श्री रामकृष्ण तथा श्री बंकिम चंद्र बंकिम और राधा कृष्ण युगल रूप व्याख्या आज श्री रामकृष्ण देव अधर के मकान पर पधारे हैं मार्ग की कृष्ण चतुर्थी है शनिवार छह दिसंबर सन अठारह सौ चौरासी श्री राम कृष्ण पुष्य नक्षत्र में आए हैं अधहर विशेष भक्त हैं वे डिप्टी मैजिस्ट्रेट हैं उम्र २९-३० होगी श्री कृष्ण उनसे विशेष प्रेम रखते हैं अजहर की भी कैसी भक्ति है सारा दिन ऑफिस की परिश्रम के बाद मुँह हाथ धोकर प्राय प्रतिदिन ही संध्या के समय श्री कृष्ण का दर्शन करने जाया करते थे मकान शोभा बाजार बेने टोला में है वहां से दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण के पास गाड़ी करके जाते थे इस प्रकार प्रतिदिन प्रायः दो रुपये गाड़ी भाड़ा देते थे केवल श्री राम कृष्ण का दर्शन करेंगे यही आनंद है उनके श्रीमुख की वाणी सुनने का अवसर प्राय नहीं होता था पहुँच कर श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम करते थे कुशल प्रश्न आदि के बाद में मां काली का दर्शन करने जाते थे बाद में जमीन पर चटाई बिछी रहती थी उस पर विश्राम करते थे श्री रामकृष्ण स्वयं ही उनको विश्राम करने को कहते थे अधर का शरीर परिश्रम के कारण इतना क्लांत हो जाता था कि वे थोड़े ही समय में सो जाते थे रात के 9-10 बजे उन्हें उठा दिया जाता था वे भी उठकर श्री राम को प्रणाम कर फिर गाड़ी पर सवार होते और घर लौट जाते थे अधर श्री रामकृष्ण को अक्सर शोभा बाजार में अपने घर पर ले जाते थे श्री रामकृष्ण देव के आने पर वहाँ उत्सव लग जाता था श्री रामकृष्ण तथा अन्य भक्तों के साथ अधर खूब आनंद मनाते थे और अनेक प्रकार उन्हें तृप्ति के साथ भोजन कराते थे एक दिन श्री रामकृष्ण उनके घर पर पधारे अधर ने कहा आप बहुत दिनों से इस मकान पर नहीं आए थे घर बड़ा मैला पड़ा था न जाने कैसी दुर्गंध पैदा हो गई थी आज देखिए घर की कैसी शोभा हुई है और कैसी सुगंध फैली हुई है मैंने आज ईश्वर को बहुत पुकारा था यहाँ तक कि आँखों से आंसू निकल पड़े थे श्री राम कृष्ण बोले कहते क्या हो जी और यह कहकर अधर की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखकर कर हंसने लगे आज भी उत्सव होगा श्री राम कृष्ण भी आनंदमय हैं, भक्त गण भी आनंद से पूर्ण है क्योंकि जहाँ श्री राम कृष्ण उपस्थित हैं वहाँ ईश्वर की चर्चा के अतिरिक्त और कोई भी बात न होगी भक्तगण आए हैं और श्री राम कृष्ण को देखने के लिए अनेक नए नए व्यक्ति आए हैं अधर स्वयं डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं वे अपने कुछ मित्र तथा डिप्टी मजिस्ट्रेट को आमंत्रित करके लाए हैं वे स्वयं श्री राम कृष्ण को देखेंगे और कहेंगे वास्तव में वे महापुरुष हैं या नहीं श्री राम कृष्ण हो भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं इसी समय अधर अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर श्री राम के पास आकर बैठे अधर बंकिम को दिखाकर श्री रामकृष्ण के प्रति महाराज ये बड़े विद्वान हैं, अनेक पुस्तकें लिखी है आपको देखने आए हैं इनका नाम है बंकिम बाबू श्री राम हंसते हुए बंकिम तुम फिर किसके भाव में बंकिम टेढ़े हो भाई बंकिम हंसते हंसते जी महाराज जूते की चोट से सभी हंसे साहब के जूते की चोट से टेढ़ा श्री राम कृष्ण नहीं जी श्री कृष्ण प्रेम से बंकिम बने थे श्रीमती राधा के प्रेम से त्रिभंग हुए थे कृष्ण रूप की व्याख्या कोई कोई करते हैं श्री राधा के प्रेम से त्रिभंग काला क्यों है जानते हो और साढ़े तीन हाथ उतने छोटे क्यों है जब तक ईश्वर दूर है तब तक काले दिखते हैं जैसा समुद्र का जल दूर से नीला दिखता है समुद्र के जल के पास जाने से और हाथ में उठाने से फिर जल काला नहीं रहता उस समय बहुत साफ सफ़ेद दिखता है सूर्य दूर है इसलिए छोटा दिखता है पास जाने पर फिर छोटा नहीं रहता ईश्वर का स्वरूप ठीक जान लेने पर फिर काला भी नहीं रहता छोटा भी नहीं रहता यह बहुत दूर की बात है समाधि मग्न न होने से उन्हीं की सब लीला है यह समझ में नहीं आता मैं तुम है तब तक नाम रूप भी है उन्हीं की सब लीला है मैं तुम जब तक रहते हैं तब तक वे अनेक रूपों में प्रकट होते हैं श्री कृष्ण पुरुष हैं श्रीमती राधा उनकी शक्ति है आद्या शक्ति पुरुष और प्रकृति युगल मूर्ति का अर्थ क्या है पुरुष और प्रकृति अभिन्न है उनमें भेद नहीं है पुरुष प्रकृति के बिना नहीं रह सकता प्रकृति भी पुरुष के बिना नहीं रह छोड़कर अग्नि का चिंतन नहीं किया जा सकता और अग्नि को छोड़कर दाहिका शक्ति का भी चिंतन नहीं किया जा सकता इसलिए युगल मूर्ति में श्री कृष्ण की दृष्टि श्रीमती की ओर और श्रीमती श्री की दृष्टि श्री कृष्ण की ओर है श्रीमती का गौर वर्ण है बिजली की तरह श्रीमती ने नीली साड़ी पहनी है और उन्होंने नीलकांत मणि से अंग को सजाया है श्रीमती के चरणों में नूपुर है इसलिए श्री कृष्ण ने भी नूपुर पहने हैं अर्थात प्रकृति के साथ पुरुष का अंदर तथा बाहर मेल है ये सब बातें समाप्त हुई अब अधर के बंकिम आदि मित्रगण अंग्रेजी में धीरे धीरे बातें करने लगे श्री राम कृष्ण हंसते हुए बंकिम आदि के प्रति क्या जी आप लोग अंग्रेजी में क्या बातचीत कर रहे हैं सभी हंसे अधर जी इसी विषय में जरा बात हो रही थी कृष्ण रूप की व्याख्या की बात श्री राम कृष्ण हंसते हुए सभी के प्रति एक कहानी की याद आने से मुझे हंसी आ रही है सुनो कहानी कहूँ नाई हजामक बनाने गया था एक भद्र पुरुष हजामत बनवा रहे थे अब हजामत बनवाते बनवाते उन्हें जरा कहीं अस्तुरा लग गया और उस भद्र पुरुष ने कहा डम। परंतु नाई तो डम का मतलब नहीं जानता था जाड़े का दिन था उसने अस्तुरा आदि छोड़ छाड़कर अपनी कमीज की अस्तीन उठाकर कहा तुमने मुझे डम कहा अब कहो इसका मतलब क्या है उस व्यक्ति ने कहा अरे तो हजामत बनाना उसका मतलब विशेष कुछ भी नहीं है परंतु ज़रा होशियारी से बनाना नाई भी छोड़ने वाला ना था वह कहने लगा डम का मतलब यदि अच्छा है तो मैडम मेरा बाप डम मेरे चौदह पुरुष डम है सभी हंसे और डम का मतलब यदि खराब हो तो तुम डम तुम्हारा बाप डम तुम्हारे चौदह पुरुष डम है सभी हसे फिर केवल डम ही नहीं डम डम डम डम डम सभी जोर से हंसे